हरी वो। लाल की जय श्री मलाल जू की जय श्री राधा गिरधारी जू की जय श्री राधा विनोदी लाल जी की जय श्री राधा विजय गोविंद जू की जय श्री राधा गोकुलानंद जू की जय प्रेमावतार श्री गौर हरी की जय श्री गंगा महाराणी की जय श्री नय वो श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद राम हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल गो जय जय श्रीराधारमण हरि गोविंद जय जय बुल्डा वन बिहारी ला जय ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओम जय पराशर सूनु सत्यवती हृदय कमल यमलगल्तम <द्णाग> वगमय ममृतम जगत्प्रेवती विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षणलक्षणाक्ष परम धाम जगद्धा नमा तत् हृदय से प्रेरणाया प्रवर्तिहबराको तो तस्य हरे पदकमल वंदे श्रीचतन्यदेव <द्णाग> वंदेह श्रीगुरोपकमल श्रीगुरू वैष्णवा श्रीप्र जातम वितंतं सजीवं सह गणरघुनाथांतम तम सजीव चैतन्यदेवं सावधूत पर्यजन सहित श्रीकृष्णचैतन्यं श्रीराधापादा श्री सह गण ली विशाखान्ता आजानलंबितुजौ कंकावदात संकर्तन पितर कमलाय विश्वरौ युगधर्मौ वंदे जगत्कुण वंदे कृष्णपितुग <coughs> यीदुषा वक्षोज प्रणीकृते विलसती स्नग्धोंगस्व कालशोरीमोपरतनेस्तूरीता नीलमा श्रीखंडम नखचंद्रकाहरी निर्व्याज मतन्वते नारायण नमस्कृत्य नरम चरूत्तम देवी सरस्वती व्यासन तथ जयमुदीर वाचाकभ्य तो कृपाभ्यु पत्ता पावेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नम हे श्री सनातन प्रभो कृणंबराशे हे रूप ऊपुर्गत जनकदयावलोक हे भट्ठियुग्सुमते रघुनाथ दासजीवे कुरु मंद मते दया द्रा तुसी कान यमना चुराणपठनमें य बोलो शिवृंदावन बिहारी लाल की जय श्री लोकनाथ गोस्वामी की जय उनके तुरोधान महोत्सव की जय श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय की जय श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद की जय आज के आनंद की जय प्रभु की जी ले कृपात परम श्री नवोत्तम प्राथना अड़तीसमी प्रार्थना श्री नवोत्तम ठाकुर महाशय कभी बाह्य दशा में कभी अर्धबाह दशा में और कभी अंतर दशा में श्री प्रियालाल उनके श्री चरणारिंद में वंदना करते हुए अपनी अभिलाषा व्यक्त कर रहे हैं और ये अभिलाषा व्यक्त करना हम साधकों के लिए बड़ी उपयोगी कि वे यदि चरित श्रेष्ठ देवी तो रोजना इस न्याय से हमको भी कैसे बलों का अनुगत्य ग्रहण करते हुए आगे चलना चाहिए ये वे कहीं हमको दिशा निर्देश दे रहे साधक के साधना में रागानुरा मार्ग में स्मरण भक्ति की प्रधानता है स्मरण भक्ति सर्वदा श्रवण और कीर्तन इनके अपरितगपूर्वक की ही होती है जैसे किसी कार स्कूटर कोई भी जो गाड़ी है उसको स्टार्ट करने के लिए पहले उसका एडमिशन उसका इंजन जो है वो चालू होना चाहिए एक्सीटर का काम बाद में यदि इंजन चालू नहीं है और कोई एक्सीटर कितना भी दबाए गाड़ी एक सूत आगे नहीं बढ़ेगी ऐसे ही श्रवण और कीर्तन ये दोनों जैसे मोटर स्टार्ट करना है मोटर यदि बनी रहेगी यदि जो मोटर का जो चलना है वो निरंतर बना रहेगा तो फिर कहीं गति आएगी एक्सीटर काम करेगा और ये बीच में भी मोटर बंद हो गई तो कितनी भी एक्सीटर दो गाड़ी वहीं के वहीं रुक जाएगी खड़ी हो जाएगी ऐसे ही श्रवण कीर्तन स्मरण ये तीन भक्ति ही प्रधान हैं, इनमें श्रवण और कीर्तन ये दोनों जैसे गाड़ी को स्टार्ट करना है मोटर को स्टार्ट करना है श्रवण के द्वारा ही भक्ति में प्रवेश होता है शास्त्र आज्ञा कहते हैं गुरु पादाश्रय तस्मा कृष्ण दीक्षादि दीक्षा शिक्षण विश्रमण गुरु सेवा गुरु के चरणों का आश्रय गुरु के चरणों का आश्रय ग्रहण करके उनसे कृष्ण नाम की दीक्षा ग्रहण करना और पूर्वक विश्वास पूर्वक श्री गुरुदेव की सेवा करना ये तीन जो भक्ति के अंग हैं ये तीन भक्ति के अंग भक्ति में प्रवेश कराने वाले हैं यदि प्रवेश कर नहीं हुआ इन तीन अंगों का आश्रय ग्रहण नहीं किया तो फिर भक्ति आगे बढ़ नहीं सकती इसलिए श्रवण कीर्तन का पूर्वक स्मरण यह रागन भक्ति का मुख्य अंग है रागन भक्ति स्मरण प्रधान है तो परंतु उसमें श्रवण व कीर्तन इनका त्याग कभी भी नहीं होगा उस स्मरण अंग में अनेक अनेक बाद पूर्व संस्कार कहीं बाधा डालने के लिए उपस्थित हो जाती हैं। और उनके कारण जो अंतश्चिंत देह है उस अंतश्चिंत देह का पूरी तरह से प्राकट्य होना और उसमें अवस्थित हो करके श्री प्रिया लाल की सेवा करना यह जो परम अभिष्ट है उसमें कहीं बाधा आती रहती है सेवा फल में कहीं ना कहीं बाधा आती है श्रीमद वल्लवाचार्य जी ने षोडश ग्रंथों में जहा सेवा फल की बात कही वहां सेवा फल में तीन वस्तुओं को बाधक मांग कभी व्यवधान कभी उद्वेग और कभी भोग ये तीन वस्तुएं सेवा में सेवा रूप जो फल है उसको प्राप्त करने में बाधक ये तीनों वस्तुएं दो प्रकार से प्राप्त हो सकती हैं व्यवधान का मतलब है कि कहीं पूर्व जन्म के या इस जन्म के किसी कार्य के कारण आध्यात्मिक का आध्यात्मिक और आधभौतिक वस्तुओं के कारण साधक के भजन में बाधा पड़ जाए उसको हम कहेंगे व्यवधान आध्यात्मिक का तात्पर्य है कि आधी और व्याधि यह कोई आपत्ति आ जाए शरीर बीमा आप क्या करोगे भजन होगा ही नहीं भजन तो आध्यात्मिक का तात्पर्य है कि जहां आधी और व्याधि शरीर की जो पीड़ा है वो शरीर की पीड़ा या मन में कोई उद्वेक आ गया एक एकाएक कोई ऐसी घटना घट गई कि भजन नहीं हो रहा है तो आधी का तात्पर्य है मन की पीड़ा और व्याधि का तात्पर्य है शरीर की पीड़ा इनको ही कहेंगे आध्यात्मिक व्यवधान आदि भौतिक व्यवधान उसे कहेंगे जहां पर चोर शत्रु इनके कारण कोई व्यवधान उत्पन्न हो गया तो फिर भजन में बाधा आ गई उसको किसी भूत माने प्राणी के द्वारा चोर शत्रु किसी शेर सर्प इत्यादि के द्वारा कोई भय उत्पन्न हो जाए तो भजन में बाधा उत्पन्न हो जाए वो सब आदि हो गए किसी भूत के द्वारा प्राप्त होने वाली बाधा भूत माने प्राण तीसरी जो आपत्ति है वो तीसरा व्यवधान उत्पन्न हो सकता है वो है आधदिक भूकंप आ जाए अतिवृष्टि अनावृष्टि हो जाए तो फिर भजन में कहीं ना कहीं बाधा तो होगी और एक स्थान से दूसरे स्थान पर फिर माइग्रेट भी होना पड़ेगा कहीं स्थानांतरण भी करना पड़ेगा कुछ ना कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा अपने भजन का जो एक सामान्य क्रम चल रहा था उसमें कहीं कहीं बाधा आ जाएगी अब यदि यह व्यवधान इसको कहेंगे हम व्यवधान दूसरा है उद्वेग। उद्वेग का तात्पर्य है कि इस जन्म के या किसी पूर्व जन्म के किसी अपराध के कारण भजन में कहीं बाधा आ गई उसको कहेंगे उद्वेग। सारे अंकुल परिस्थितियां होने पर भी भजन में चित्त की एकाग्रता न होना कोई न कोई चिंता लग जाना और उससे चित्त का उचट जाना भजन से वह उद्देखे तीसरी चीज है वह है भोग भोग प्राप्त होने पर भी कहीं न कहीं भगवत भजन में बाधा आ जाएगी जैसे श्री प्रियव्रत महाराज अच्छा खासा भजन कर रहे हैं नारद जी के चरणों को ग्रहण करके बद्र काश्रम भाव में भजन कर रहे हैं परंतु ठाकुर का आदेश हुआ कि बेटा तुम सृष्टि करो तुम राज्य को संभालो तो शिव प्रेम महाराज को भगवान के आदेश को प्राप्त करके राज्य संभालना पड़ा और भोग में फंसना पड़ा तो ये तीन चीजें व्यवधान उद्वेग और भोग ये तीन चीज सेवा में बाधा डालने वाली हैं। परंतु ये तीनों वस्तुएं यदि ठाकुर की कृपा के कारण प्राप्त हुई हैं ये दो तरह से प्राप्त हो सकती हैं। एक प्राप्त होती हैं ठाकुर की कृपा के कारण कभी अभी तीनों वस्तुएं प्राप्त होती हैं व्यक्ति की अपनी कमजोरी के कारण अपनी स्लेटनेस के कारण उसने ठीक सा ठीक से अपने जीवन का निर्वाह नहीं किया आचरण नहीं किया और ऐसी स्थिति में कुपथ्य करने पर कुवस्तुओं का सेवन करने पर शरीर में रोग हो गया ये आधी व्याधि ये सब आ गई आध्यात्मिक कभी आदि आध भौतिक कहीं पुराने संस्कार के कारण कोई अभिमान के कारण किसी के साथ में झगड़ा हो गया और उसके द्वारा भजन में बाधा आ रही है तो आज दैविक ये कहीं ऋतु के अनुसार अपने जीवन को सुरक्षित रखते हुए उसने अपनी जीवन यात्रा को नहीं चलाया और उसको कहीं व्यवधान की प्राप्ति हो रही है बाधा की प्राप्ति हो रही है तो ये यदि अपनी कमी के कारण आई है तब तो ये भजन में बाधा डालने वाली होती है और यदि अपने कारण नहीं आई है भगवत कृपा के कारण मार्कंड को प्रदय की प्राप्ति हो गई प्रदय का दर्शन हो रहा है ये कृपा के कारण यदि हो रहा है तो वो जो कृपा के कारण होना है वह उनके हृदय में उत्कंठा को ही जगाने वाला होता है श्री प्रियप्रीत महाराज को ध्रुव जी को राज्य की भगवत कृपा के कारण प्रहलाद को प्राप्ति हुई उनका वह भोग उनको भजन से विरत करने वाला नहीं है बल्कि जितनी भी प्राप्त सामग्री है उसका भगवत सेवा में विनियोग करने में ही वे प्रवृत्व होते हैं तो व्यवधान यदि भगवत कृपा के कारण आया है तो वो हृदय में व्याकुलता बढ़ाएगा क्यों भजन का जो ग्रास है वो सर्वदा स्टेट नहीं चलता है सर्वदा जिगजैक चलता है कभी भजन तीव्रता से होता है कभी उसमें शीतलता आती है कभी तीव्र होता है कभी शीतलता आती है उसका ग्राफ हमेशा झिकझैक होता है तो भगवान के कृपा के कारण यदि भोग आया है भगवान के कृपा के कारण यदि उद्वेग आया है तो वो उद्वेग वो व्यवधान आदि भरत उनमें कहीं हरिण में आसक्ति होने पर उनका भजन यदि बाधित हुआ तो वो भजन का बाधा उनमें अद्भुत उद्वेग उत्पन्न कर रही है और वे कभी अपने खुर से मृतदेह में अपने खुर से अपने सिर को ठोकते हुए कहते हैं कि अहो कष्टम वृष्टो हम आत्मवतान पर बड़े कष्ट की बात है कि मैं आत्मतान ज्ञानियों के मार्ग से भ्रष्ट हो गया तो चाहे उद्वेग हो चाहे व्यवधान हो और चाहे भोग हो यदि ठाकुर के कृपा से आए हैं तब तो वे भजन में तीव्रता को और अधिक बढ़ाने वाले होते हैं परंतु तो यदि वे अपनी कमी के कारण आए हैं अपने भजन की न्यूनता और कच्चेपन के कारण आए हैं दुसंग के कारण आए हैं तो दुसंग के कारण अपनी कमी के कारण आने पर और मन को बश में न रखने पर वे कहीं भजन में विलंब उत्पन्न कर देने वाले हो जाते हैं इसलिए भक्त इन उद्वेगों को इन व्यवधानों को जल्दी से जल्दी दूर करना चाहता है और वो कालक्षेप करना नहीं चाहता है वह अपने रस को कहीं खो देना नहीं चाहता है इसीलिए रसकों ने कहा वृंदा के रसकों की बोली है ही कि रस पायो कहू राखो में भुसमे शांत पही नहीं कोट मरे पचहा किसी को बड़ी कठिनाई से एक बूद कोई रस मिला शिवप्रियालाल की एक झलक उसको प्राप्त हुई और वो यदि विचार करे कि इस रस को भूस में डाल दो और सुरक्षित रख दो पोटली में बांध करके फिर भूस को कूट करके निचोड़ करके उस रस को निकालूंगा तो निकलेगा नहीं तो का रस वो ज्यादा रस नहीं है एक दूध कोई रस कभी भाग्य से श्री गुरुदेव की कृपा से प्राप्त हुआ और राखो भूत भूस में साफ यदि उसे भूस के भीतर रख दिया जाए तो भूस के भीतर रखने पर फिर अर्थात उस रस को प्राप्त करके यदि उसको एंकेश कराने का प्रयास किया गया लाभ पूजा प्रतिष्ठा उसके द्वारा सिद्ध करने का प्रयास किया गया तो फिर वह रस मिलेगा नहीं वो गायब हो जाएगा फिर सिद्धि मिलती रहेंगी जादूगरी करते रहो तो रहो बस अपने परंतु तो वह रस फिर दोबारा मिलेगा नहीं तो रसिक जन जो अनुभूति होती है उसको बड़ा संभाल करके रखते हैं और वे उनको सामान्यतः भक्ति ही क्लेश अग्नि और शुभदाव होकर के भक्ति का स्वभाव ही है साधन भक्ति का ही स्वभाव है कि वह सारे क्लेशों को दूर करने वाली होती है शुभ को प्रदान करने वाली होती है ये भक्ति का स्वभाव ही है परंतु तो फिर भी यदि कहीं क्लेश आए हैं भजन में व्यवधान उद्वेग और भोग ये तीन चीजें आई हैं तो भक्त उन तीन चीजों को प्राप्त करके व्याकुल हो जाता है और उसकी व्याकुलता उसके भजन को बढ़ाने में सहायक हो जाती है इसलिए श्री प्रभु यथा लब्ध धने विनष्टे तत् चिंतियानंद निवृतो नेद गोपियों से कहते हैं कि गोपियों मैंने तुमको जो व्योग दिया वो इसलिए दिया कि जैसे किसी को बड़े कठिन में कोई धन मिला हो और उसका धन चूक जाए खो जाए तो वो व्याकुल हो जाता है उस धन का ही निरंतर निरंतर फिर विचार करता है इसीलिए इसी तरह से मैं तुमको पहला पहले अपना दर्शन मिलन प्राप्त कराता हूं और फिर उसको कभी छुपा लेता हूं तो व्यक्ति पागल हो जाता है पाई सो खोई पाई सो खोई कहकर के नाचने लगता है एक कुम्हार था कुम्हार कई खदान के ऊपर मिट्टी खोद रहा था इसका फावड़ा कहीं तन्न बजा इसने क्या कारण बजा तो जरासी इधर उधर की मिट्टी हटाता है तो देखता है एक बड़ा सुंदर तांबे का घड़ा है इसने जरासा हिला करके घड़े को निकाला मिट्टी मिट्टी लगी हुई थी उसने जो मिट्टी थोड़ी सी ऊपर से गले से हटाई देखता है वो घड़ा तो सोने की मोहरों से भरा हुआ था इसने अपने बाप जीवन में कभी इतना सोना देखा नहीं था इतना धन देखा नहीं था ये तो पागल होकर के जोर से पुकारा पाई में पाई पाई में पाई पास के जितने भी कुम्हार थे वे सब ये समझ रहे हैं कि इसे कोई भूत लग गया और सब छोड़ छोड़ करके भाग गए यह भी उतने धन को प्राप्त करके कभी आशा भी नहीं थी अपने सिर के ऊपर वो कमोरी रख करके वो घर आ, हरिया रख करके ये जा रहा है कभी कभी वो उतार करके झांक करके देख ले कितनी होंगी गिने बिना चैन नहीं पड़ रहा है कि गिन तो लू एक बार यमुना जी के किनारे आया बरसात के दिन है एक एक मोहर को निकालता जाए रगा रगा करके साफ करता जाए बोले ये नीली पीली हो रही हैं, हरी हो रही हैं, फिर से चमकीली हो और फिर एक एक करके घर के हाथ पर रखूंगा कितनी पसंद होगी और सारे मोहरों को साफ करके एक पत्थर के ऊपर ढेर लगा करके अपने हाथ धोने के लिए ये जैसे ही यमुना जी में उतरा बार बार गिनती भूल जाए वो अच्छी बात है एक अंदाज हो गया परंतु घर पे जाकर के अब गिनूंगा जो हाथ धोने के लिए ये यमुना जी में उतरा इतने में बरसात के दिन ऊपर से मिट्टी की ढाध धम्ब गिरी वो तो ये बच गया नहीं तो भीतर दब जाता ये भीतर था सो बच गया तनो मिट्टी एक साथ नीचे आई अब कहा घड़ा गया ये तो जोर जोर से पुकारने लगा पाई सोखोई पाई सोखोई पाई सो खोई, खोई, खोई। बगल में कोई धोबी कपड़ा धो रहे थे जान पहचान के उन्होंने जाकर के इसके घरवाली को कहा कि अरे तेरे धनी को क्या हो गया है पागल हो गया है पाई सुखोई पाई सुखोई बस इतना कहता है हमने बहुत बार पूछा क्या पाया क्या खोया कुछ बता तो सही पर कुछ नहीं बोलता है बस यही कहता है पाई सुखोई ये तो रोटी कर रही थी आटा बांध रही थी सने हुए हाथों से सब कुछ छोड़ करके दौड़ी हुई आई पति को झिझोड़ती हुई बोली बोले अरे कुछ बोलो तो सही क्या पाया क्या खोया क्या कह रहे हो पाई से खोई कुछ समझ में तो आए किसी तरह से जब धोकनी थोड़ी शांत हुई तब ये पत्नी से बोला कि आज तो तुझे ऊपर से नीचे तक पीली कर देता सोने में एक सोने की कलसिया पाई थी वो कलसिया खो गई सो पाई सो खोई जो कलसिया थी वो कलसिया खो गई पत्नी बाबरी उसने कभी सोचा भी नहीं था हमारे पास में भी इतना धन कभी अपने हाथ में आ सकता है ये पति को झुजोरसी हुई बोली बोले अजी पाई सो पाई पर खोई धोई क्यों पाई सो पाई पर धोई क्यों वन बिहारी लाल की जय ऐसे ही यथा लब्ध धने विनष्टे जैसे किसी निर्धन को धन मिले और उसका धन नष्ट हो जाए तो वह तत् चिंतया उसकी चिंता में ही इतना डूब जाता है कि तन निभतो न वेदो उसमें ही लग करके फिर अन्य कोई वस्तु को वह अपने हृदय में ध्यान नहीं करता है इसी प्रकार बड़े कठिन से श्री गुरुदेव की कृपा से ठाकुर की कृपा से कभी किसी को अपने साधन दशा में कोई स्फूर्ति की प्राप्ति होती है बूदक रस पायो बहु एक बूंद रस की प्राप्ति होती है और यदि वो रस कहीं खो जाए तो वो व्याकुल हो जाता है और व्याकुल होकर के वह पुकारने लगता है व्याकुल होकर के वह चिल्लाने लगता है और श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय दशा में आकर के अंतर दशा में जो प्रिया की सेवा कर रहे थे अभिलाषा कर रहे थे उससे अर्धबाह बाह्य दशा में आकर के रोते हुए बिलाप करते हुए प्रलाप करते हुए कह रहे हैं हरे हरे की मोर करो मो अपने सिर को ठोकते हुए कह रहे हैं कि हे हरी हे हरी लगा हुआ कैसी सुंदर स्फूर्ति की प्राप्ति हो गई हो रही थी वो स्फूर्ति कहीं गई और कहा मैं फिर से इंद्रियों के तृष्णा में ही फंसा हुआ चला जा रहा हूं साधक को कहीं उत्कंठा बढ़ाने के लिए श्री ठाकुर ऐसी कृपा करते हैं तो ये जो व्यवधान उद्वेक और भोग इनकी प्राप्ति होती है ये श्री भल्लाचार्य जी कह रहे हैं कि यदि व्यक्ति की अपनी कमी के कारण हुई है तो उसको विकलता की प्राप्ति नहीं होगी अब वो तो ये समझेगा बहुत अच्छा हुआ भजन करने का ये फल मिल गया मुझे संतुष्ट संतुष्ट हो जाएगा परंतु तो जो भक्तगण हैं वे अपने सिर को ठोकेंगे यदि कृष्ण कृपा के कारण ये तीनों वस्तुएं मिली हैं, तो वो साधक यही कहेगा कि किम कर्म अनुरो में निरंतर निरंतर अनुरत हो गया हूं आज उन कर्मों का फल मुझे भोगना पड़ रहा है कि परम श्रेष्ठ जो धन था उससे मैं रहित हो गया और इन संसार के सुख दुख विपाक को मैं भोग रहा और अनुरथ इन कर्मों में ही मैं निरंतर निरंतर ये विचार करके अनुरत हो रहा हूं कि इनके विपाक रूप में मुझे कभी सुख मिलेगा पर तो वो सुख भी अंत में सही है विशुद्ध क्षय आतिशुक्त वह अभिशुद्ध है क्षय से युक्त है और आतिशह्य से युक्त है जिस स्वर्ग के लिए मैं दौड़ लगा रहा हूं वो स्वर्ग का जो जो सुख है वह एक दिन क्षय को प्राप्त होने वाला है वह वा अभिशुद्ध है अर्थात उस सुख में भी कहीं ना कहीं दुख मिला हुआ है वह आत्सय से युक्त है अर्थात जितना सुख बताया गया वह अर्थवाद में बताया गया है वह वा वास्तव में उतना सुख है नहीं वह कहीं ना कहीं कही दुख से युक्त होकर के अशोक्ति में उसकी इतनी महिमा का गायन किया गया दुख से युक्त होकर के ही वो विराजमान है इसलिए हाय कब कर लौट करके मैं अपने पुराने मार्ग पर आ जाऊं तो जो बाह्य दशा में जीव की दुर्दशा हो रही है उस जीव की दुर्दशा से हटने के लिए फिर से वह अपने परम निष्कंटक प्रशस्त जो भक्ति मार्ग है उस भक्ति मार्ग की ओर ही वह आगे बढ़ता है तो हरि हरि की मोर कर्म हाय मैं निरंतर निरंतर ऐसे कर्मों को कहा करने लगा जो मुझे नीचे ही ले जाने वाले विषय कुटिल मती सत्संग निल रती मैं विषयों में ही कुटिल कुटिलमती से छल पूर्वक उन विषयों को प्राप्त करने के लिए साम दाम दंड भेद किसी भी प्रकार से भाई हु किसी भी प्रकार से मैं उन विषयों को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहा हूं कि वे सुख मुझे किसी तरह से भौतिक सुख मुझे प्राप्त हो जाए तो विषय कुटिल मत विषय में मेरी बुद्धि कुटिल होती हुई चली जा रही है, हाँ, ससंगे ना है ससंग में मेरी नहीं हुई। निर्भजन से काम नहीं चलेगा निर्भजन के साथ में निरंतर निरंतर सत्संग होना बहुत ही अनिवार्य है संत लोगों के बचन है निज भजन है घेरा और साधु संगे है पहला घेरा कोई कितना भी ऊंचा बना ले ऊंची ऊंची दीवार बना ले मोटे मोटे ताले लगा ले कितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगा ले परंतु तो चोर तो कहीं से कूद फांद करके भीतर आ ही जाएगा परंतु तो यदि एक ंगड़ा सा भी बूढ़ा सा भी कोई पहरेदार कैप के एक ऊपर इतने से एक हाथ का डंडा लेकर के भी बैठा हो तो चोर आने में डरेगा 24 घंटे पहरा रहता है वहां मत जान इसलिए सत्संग बहुत आवश्यक श्री ठाकुर जी कृपा करने के लिए श्री मंदिर में सिंहासन के ऊपर पट्टाभिषिक्त होकर के आप विराजमान हुए उनका कहीं विराजमान होकर के स्थापन करके उनका पूजन निरंतर निरंतर हो रहा है श्री प्रभु का परंतु प्रभु हरेक से नहीं बोल रहे जो अधिकारी हैं उनके साथ में वे वार्तालाप करते हैं हर एक दर्शनी के साथ में वे वार्तालाप नहीं करते उनका आप हमको पता लगेगा काय के द्वारा बोल ग्रंथ के द्वारा श्रीमद भागवत के द्वारा वे शिव ग्रह के रूप में नहीं बोलेंगे किसी किसी से ही बोलेंगे परंतु श्रीमद भागवत के रूप में भगवत गीता के रूप में वे कपिलदेव स्वरूप धारण करके कृष्ण स्वरूप धारण करके श्री अर्जुन के पार्थ सार्थी स्वरूप को धारण करके अपने तत्व का खूब व्याख्यान करेंगे तो ग्रंथ जो हैं वे विशेष रूप से परम परम कृपा मकर के मुखर होकर के बिराजमान है। हैं। श्री विग्रह मौन है पंथ ग्रंथ मुखर है पंथ ग्रंथ गुण है ग्रंथ के अर्थ को भी कोई समझ नहीं सकता है ग्रंथ के अर्थ को समझाने के लिए कौन आवश्यक है वो जिन्होंने अनुवाद किया है वे संतग उन ग्रंथों के तात्पर्य को बताने वाले कोई दिखाता है तो दिखता है कोई सुनाता है तो सुनाई देता है अन्यथा न दिखता है न सुनाई देता है इसलिए जो सत्संग है वही कहीं ग्रंथ के तात्पर्य को प्रस्तुत करने वाला होता है ग्रंथ का धराधड़ पारायण कर रहे हैं वो श्रीमद के सप्ताह का तुम कितनी देर में पारायण कर लेते हो बोले हम चार घंटे में कोई हम साढ़े चार घंटे में पारायण कर लेते हैं परंतु तो बस प्राण किया धड़ाधड़ बोले जा रहे हैं क्या अर्थ है कहीं कुछ पता नहीं जब उसकी व्याख्या होती है तब उसका अर्थ कहीं सामने पता लगता है तो ग्रंथ भी गुण हैं उनके अर्थ को भी प्रकट करने के लिए कहीं ना कहीं श्रवण गुरु की आवश्यकता है संत की आवश्यकता है यहां पर ये कह रहे हैं कि ना न इनमें भी ज्ञान की अपेक्षा संतों का जो संग है उनका जो आचरण है वह जितना प्रभावित करता है उतना प्रभावित करने वाली कोई दूसरी वस्तु नहीं होती ज्ञान बघाला जा सकता है परंतु तो प्रभाव होगा तब जबकि जो ज्ञान है वह कहीं हृदय से निकल रहा है वह कहीं आचरण के द्वारा भी शिक्षा देते हुए विराजमान है तो सत्संगे ना सत्संग नौन है तत्व को जाना भी है अनुभव भी किया है और वह अनुभव उनके श्रीअंग के द्वारा कहीं सामने प्रकाशित भी हो रहा है उनका आचरण कहीं कहीं प्रकाशित हो रहा है उस आचरण के द्वारा जितना प्रभाव होता है वस्तु भी अपना प्रभाव डालेगी वस्तु तो अपना प्रभाव डालेगी परंतु आचरण के साथ में यह वस्तु है तो वह ज्यादा प्रभाव डालेगी तो सत्संग ना हो न उन संतों के साथ में मेरी प्रीति नहीं हुई जो कि श्री कृष्ण के वचनों के तात्पर्य को समझे हुए हैं शास्त्र की युक्तियों के आधार पर उसके तात्पर्य को उन्होंने समझा है और केवल युक्तियों के आधार पर ही नहीं समझा है अनुभव के वह अनुभव उनके आचरण में भी कहीं सामने प्रकट हो रहा है ऐसे संतों के साथ में भी रति नहीं हुई इसलिए जो शिक्षा गुरु हैं उन शिक्षा गुरुओं की विशेष महिमा है श्रवण गुरु और शिक्षा गुरु के द्वारा ही निरंतर निरंतर भजन आगे बढ़ता है श्री दीक्षा गुरु वे जीव का भगवान के साथ में संबंध कर देते हैं परतु तो वो संबंध कैसा है बुल संबंध है जैसे कोई पुरोहित पृष्ठ वह वर और भद्रु लड़का और लड़की इनके भावर दिला दे सप्तपति करा दे तो ठाकुर के साथ में बंग संबंध जोड़ने वाले दीक्षा गुरु हैं परंतु तो संबंध जोड़ने से केवल भावर पड़ने से ही पति की सेवा नहीं होगी पति की सेवा सिखाई जाएगी कहा बोले जब गोना हो जाएगा तब सास नंद ये बताएंगे कि बेटी ने तेरा कमरा है तेरे पति को ये पसंद है यहाँ के घर के जितने भी लोग हैं उनकी प्रवृत्ति इस प्रकार की है ये तेरे ससुर हैं उनकी से सेवा करनी है ये सास है उनकी से सेवा करनी है तो कृष्ण और कृष्ण परिकर इनकी कैसे सेवा की जाए ये जो बताया जाएगा यह कहीं बाद में बताया जाएगा ऐसे ही दीक्षा गुरु कृष्ण के साथ में संबंध जोड़ रहे हैं परंतु तो संबंध जोड़ने पर भी सेवा कैसे की जाएगी ये सेवा बताई जाएगी शिक्षा गुरु के द्वारा तो पांच गुरु जो हैं इनमें अंतर गुरु अंतरियामी गुरु को तो भले छोड़ दिया हमने क्योंकि वो भीतर है प्रकट नहीं है और समृष्टि गुरु है समृष्टि गुरु से काम नहीं चलेगा व्यष्टि गुरु से काम चलेगा परंतु तो व्यस्टि गुरु में भी जो दीक्षा गुरु हैं भले ही उन्होंने श्री के साथ में हमारा ब्रम संबंध करा दिया है संबंध जोड़ दिया परंतु तो हमको भजन की जो रीति बताएंगे वो भजन की रीति बताएंगे श्रवण गुरु और शिक्षा गुरु वे ही हमारे व्यक्तित्व को सबसे निकटता के साथ में कहीं छुएंगे सवारेंगे और ये रसकों की एक पद्धति रही कि जिसने किसी के व्यक्तित्व को जितनी गहराई के साथ में छुआ गुरु रूप में सबसे पहले उनका ही ध्यान आता है जैसे श्री सनातन गोस्वामी के आचरण ने उनके व्यक्तित्व ने रूप गोस्वामी को सबसे ज्यादा छुआ इसलिए जहां भी श्री रूप गोस्वामी जी वंदना करते हैं वहां सनातनात्मा हरिर्जयती सनातन गोस्वामी के माध्यम से कृष्ण की वंदना करते हैं श्रेष्ठ का प्रयोग करते हुए श्री हरि भी सनातन आत्मा मदन मोहन भी आत्मा है और सनातन रूप में श्री सनातन गोस्वामी भी विराजमान है तो जो व्यक्तित्व को जितना अधिक निकटता से गहराई के साथ में छूता है और सवारता है उसे ही विशेष रूप से गुरु के रूप में वंदना दी जाती है इसलिए अनेक अनेक जगह दीक्षा गुरु विराजमान है परंतु दीक्षा गुरु तो दीक्षा दे करके कहीं चले जाते हैं रामा रामानंदी संप्रदाय में अभी भी एक पद्धति है कि शिष्य को दीक्षा देने के बाद में यह कह दिया जाता है कि बच्चा जा चार धाम कर जाओ वो चार धाम करना नहीं है तत्वतः तो शिष्य को शिक्षा गुरुओं के हाथ में सौंपना और उन शिक्षा गुरुओं के द्वारा अपनी उपासना पद्धति अब जो भजन करेगा वो भजन उनके साथ में करेगा जो शिक्षा गुरु उसकी उपासना के अनुरूप है कृष्ण मन वो टर्म एंड कंडीशन यहां पर लागू है जिसके जुवा के ऊपर कृष्ण नाम है उसका आदर करेंगे एक कैटेगरी ये फर्स्ट कैटेगरी हुई दूसरी कैटेगरी हुई दीक्षास्त्रित प्रणत भी कह रहे हैं कि वो संप्रदाय भक्त होकर के विराजमान हैं, दीक्षा प्राप्त है तो ऐसे व्यक्ति को विशेष रूप से उसको उसके प्रति संबंध रखा जाएगा प्रणत भी उसका उसको प्रणाम भी विशेष रूप से किया जाएगा तो कृष्ण यशी ग्रीतम मनसाध्री है तो पहले के लिए आदर की बात कही परंतु विशेष आदर णाम वो उनके लिए होगा जो संप्रदाय भुक्त होकर के विराजमान दीक्षा भजन तिष्ट जो इष्ट का निरंतर निरंतर भजन कर रहे हैं और अपने भजन के तत्व को जानने वाले हैं ऐसा व्यक्ति कोई भी संप्रदाय का हो उसका आदर किया जाएगा सेवा में यदि उसको कोई भी चीज की जरूरत है बिना इस बात का विचार किए हुए कि रामानंदी है कि की है कि ये गौरिया है कि ये रामानुज है उसकी सेवा में उसके भजन में जैसे अंकुलता हो उस अंकुलता को करने के लिए उसे अंकुलता सामग्री उसे प्रदान की जाएगी तो कृष्णे रूप गोस्वामी कह रहे हैं उपदेशामृत में कि कृष्णेत यशि गिरतम मनसा ग्रिय तो एक कैटेगरी हुई दीक्षा भजंत यदि उसे दीक्षा प्राप्त है तो उसको प्रणाम किया जाएगा मैंने अधिक उसके प्रति आदर रखा जाएगा भयंत मिष्टम और जो व्यक्ति विशेष रूप से अन्य निंदा से शून्य होकर के विराजमान है उसके साथ में और अपने भजन के तत्व को जानने वाला है और अन्य शून्यम अभिपसित संघ लभ्या उसको अभिपसित संघ के द्वारा उसका आधर किया जाएगा तो जहां शिक्षा गुरु की भी प्राप्ति की जाएगी वहां शिक्षा गुरु भी उन शिक्षा गुरु को अपनाया जाएगा जिनकी उपासना पद्धति अपनी उपासना पद्धति को कहीं प्रोत्साहित करने वाली हो बुस्ट करने वाली हो उनका सत्संग किया जाएगा हरे का सत्संग भी नहीं किया जाएगा तो सत्संग उन्हीं का किया जाएगा जिनमें अपने भजन के तत्व को जो जानते हैं और किसी दूसरे की निंदा में नहीं है ऐसे जन का विशेष रूप से सत्संग करेंगे और यहां पर यही कह रहे हैं विषय कुटिल मति सत्संग ना होल रति विषय में मेरी कुटुब्बती रही सत्संग में मेरी मति नहीं हुई तो सत्संग की तीन विशेषताएं बताई पहली विशेषता यह बताई सत्संग को लेकर के श्री ऑल्टर के ऊपर जो ठाकुर जी विराजमान हैं पट सिंहासन के ऊपर वे मौन है ग्रंथ जो हैं वे मुखर है। हैं पंथ गुण हैं पंथ संतगढ़ ये आचार्यगण ये बड़े कृपालु भी हैं और उनके तत्व को स्थापित करने वाले भी हैं इसलिए ये इनकी जो मुखरता है वो मुखरता विशेष रूप से प्रभाव डालेगी उस मुखरता के साथ में इनका अपना जो व्यक्तित्व है इनकी पर्सनालिटी वो भी साधक के ऊपर विशेष रूप से प्रभाव डाल रही है ऐसी स्थिति में विशेष रूप से सत्संग उसकी महिमा है क्योंकि निज भजन है घेरा और साधुसंग है पहरा इनमें भी सत्संग जो है वो सत्संग किया जाएगा उनका जो कृष्ण नाम का उच्चारण कर रहे हैं उनको आदर उनसे भी विशेष आदर दिया जाएगा जो दीक्षा होकर के विराजमान हैं उनसे भी ज्यादा आदर किया जाएगा जो अपने संप्रदाय के अनुसार अपने भजन में भजन विज्ञ होकर के लगे हैं परंतु सत्संग किया जाएगा किनका वो सत्संग किया जाएगा उन सजातीय वैष्णव आचार्यों का जिनके द्वारा अपनी भजन पद्धति अधिक सुपुष्ट होकर के विराजमान उनका सत्संग करते हुए विराजमान होगा तो यहां पर श्री नरोत्तम ठाकुर माशे कह रहे हैं बोले हाय विषय मति मैंने ऐसे अन्य शून्य और स्वभजन विज्ञ उनका तो सत्संग किया नहीं में विषय जनों के संग में पढ़ रहा हूं ये रसकों की एक रीति है जो जितना ऊंचा पहुंचा हुआ है वो उतनी ही दीर्णता में ऐसे वचन कहता है महाप्रभु से भर के कौन होगा साक्षात भगवत स्वरूप ही है प्रेमावतार हैं राधा कृष्ण मृतनु हैं अंत कृष्ण भय होकर के विराजमान हैं, स्वयं अवतार ही आश्रय जाति प्रेम का आस्वादन करने के लिए श्रीमंद महाप्रभु का हुआ है परंतु महाप्रभु कह के रहे हैं कि माम मैं पतित भव पड़ा हुआ है अब बोलो महाप्रभु क्या भव भवान में पड़े होंगे क्या परंतु दीनता में ये ऐसे जो वचन हैं ये ऐसे वचन जो जितना ऊंचा है वो उसमें उतनी ही दीनता सामने प्रकट होती है ये रस की रीति तो सत्संग रति सत्संग में मेरी रति नहीं है सत्संग का तात्पर्य है भजन का विज्ञ हो अन्य निंदा में शून्य हो जिसको भजन का अपना अनुभव हो उसका व्यक्तित्व भी कृपा करने वाला हो शास्त्र परिचय निष्णातम शास्त्र और जो शब्द ब्रह्म और परब्रम्ह इन दोनों में जो निष्णात होकर के विराजमान हैं ऐसे संतों का संघ मुझे नहीं मिला यह संतों का संघ ही निरंतर निरंतर बचाने वाला है किसे आर तरबार पौथ अब बताओ मेरा उद्धार का दूसरा उपाय क्या हो सकता है सत्संग के बिना कोई दूसरा उद्धार नहीं है क्योंकि शास्त्र कह रहे हैं कि श्रवण कीर्तन और स्मरण इनमें श्रवण कीर्तन का अपरित हुए ही स्मरण होगा और श्रवण सर्वदा सत्संग के द्वारा ही प्राप्त होगा इसलिए सत्संग की बात कही क्योंकि सत्संग मिलेगा तो आप किसे आर तरबार पथ फिर मेरे लिए कौन सा पार होने का मार्ग हो सकता है कोई दूसरा मार्ग हो ही नहीं सकता है हाय स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ भट्ट युग लोकनाथ सिद्धांत सागर मैंने श्री स्वरूप गोस्वामी जी उनके चरणों का आश्रय नहीं किया श्री स्वरूप गोस्वामी जो कि श्री ललता सखी होकर के विराजमान जो श्री राय रामानंद जो विशाखा सखी होकर के विराजमान है श्री रूप जो कि रूप मंजरी होकर के विराजमान है श्री सनातन जो लवंग मंजरी होकर के विराजमान है श्री जीव जो बिलास मंजरी होकर के विराजमान है श्री रघुनाथ भट्ट जो कि रसमंजरी होकर के विराजमान है श्री रघुनाथ दास जो रथ मंजिरी तुलसी मंजरी होकर के विराजमान है श्री गोपाल भट्ट जो कि श्री गुरु होकर के विराजमान है हाय स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ भट्ट योग इनका मैंने संग नहीं किया इनकी जब कृपा होती है ऐसे वे कृपावृत स्वरूप श्री भगवत आज्ञा से नुकुंज से वे सखीगान कृपा करके पधारी हैं श्री करुणामय श्री नित्य किशोरी करे अनुकंपा कियो आदेश आई अग्रवर्त अलवेली धन इच्छा में विग्रह वेश ऐसा अवसर बहुदिन आई है श्री ने श्री मंजरी जी से कहा बोले अरे रूप मंजरी कोई बहुत दिन हो गए कोई नई दासी नहीं आई है नई मंजरी नहीं आई है जाओ तुम पृथ्वी मंडल पर जाओ और कोई नई मंजरी को मेरे पास में भेजो कृपा उमड़ रही है कैसे किसी के ऊपर कृपा करूं कृपा उमड़ रही है तुमको अधिकृत करके मैं पृथ्वी के ऊपर भेज रही हूं मेरे लिए नई मंजरी तुम भेजो क्योंकि और सबके ऊपर कृपा हो रही है खूब कृपा हो रही है परंतु तो नित्य नए आस्वाद प्राप्त करने के लिए नई मंजरी भी मुझे चाहिए नई दासी भी चाहिए ऐसे करुणाम श्री नित्य किशोरी करे अनुकंपा जीवों के ऊपर करने के करके उन्होंने कि आदेश रूप मंजिली जी को आदेश दिया श्री रंगदेवी जी को कृपा करके आदेश दिया और आई अग्रवर्ती अलवेली अग्र अलवेली कृपा करके प्रिया जी के आदेश को प्राप्त करके पृथ्वी पर आई धन इच्छा में विग्रह भेष उनका पृथ्वी पर जो अवतरित होना है वह कर्म विपाक के कारण नहीं है हमको जो जन्म मिला है वो तो अपने कर्मों के कारण मिला है कर्म के द्वारा परंतु तो वे जो अग्रवर्ती आई हैं वे कृपा में वेश को धारण करके आई हैं वे कर्म के वशीभूत होकर के आपका निज पढ़कर का पृथ्वी के ऊपर अवतरण नहीं है आई अग्रवर्ती अलवेली धारण इच्छा में विग्र उस समय श्री गुरुमंजरी कह रही है कि ऐसा अवसर बहुमयी है अरे ये अवसर हाथ लग गया है इसका उपयोग कर लो जाओ जाओ, जाओ जल्दी से उनका आश्रय ग्रहण कर लो उन गुरुजनों का आश्रय ग्रहण कर लो ऐसा अवसर दोबारा नहीं आएगा इसलिए उनके आश्रय को जल्दी से ग्रहण कर लो तो वे जो कृपा करके आई हैं किसे आर परिवार पथ उनके चरणों का आश्रय ग्रहण करके यदि कोई उपाय और आनुश्रमिक उपायों को देखें कि आध्यात्मिक आधुविक आधभौतिक इन दुखों को दूर करने के लिए कहीं सुरक्षा कहीं चंदन बनता इनका सेवन करने से आध्यात्मिक आधविक आधभौतिक दुखों की निवृत्ति हो जाएगी तो इनसे दुख की निवृत्ति नहीं हो सकती है इसी तरह से आनुश्रमिक जो कर्म है उन आनुश्रमिक कर्मों से कर्म कांड से भी यज्ञ इत्यादि से भी जीवन का कल्याण नहीं हो सकता है श्री रूप सनातन रघुनाथ भट्ट योग रूप सनातन श्री रघुनाथ श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ये लोकनाथ सिद्धांत सागर उन सबकी वंदना करते हुए अंत में श्री लीला मंजिरी श्री लोकनाथ प्रभु उनके श्री चरणाबंदी की वंदना कर रहे हैं कि लोकनाथ सिद्धांत सागर जो तर्क के द्वारा और श्रुत प्रमाण के द्वारा सिद्ध हो उसको कहा जाए सिद्धांत जिसके बैक में जिसके सपोर्ट में वेद नहीं है और जिसके सपोर्ट में जो तर्क है वो तर्क के द्वारा जिसको स्थापित नहीं किया गया उसको सिद्धांत नहीं कहेंगे वो मत होगा मत और सिद्धांत में तंथ और सिद्धांत में अंतर यही है कि जो संप्रदाय है जो सिद्धांत है वह वेद द्वारा भी प्रमाणित है और वह तर्क की दृष्टि से भी तर्क के सोपान पर भी हेतु तो हेतुमत भाव के द्वारा भी वह जो प्रतिपादित हो सिद्ध हो उसको सिद्धांत कहा जाएगा अंत सिद्धांत नहीं कहा जाएगा और यहां कह रहे हैं कि श्री लोकनाथ सिद्धांत सागर श्री लोकनाथ सिद्धांत के सागर हैं अर्थात उन्होंने जो भी मत स्थापित किया उन्होंने जो उपदेश दिए वे उपदेश श्रुती प्रमाण द्वारा सिद्ध हैं अन्य जितने भी प्रमाण वे कहीं चार देशों से युक्त हैं उनमें भ्रम हो सकता है उनमें प्रमाद हो सकता है उनमें करण अपाटभ इंद्रियों की बुद्धि की सीमा अकुशलता हो सकती है और उसमें कहीं छल हो सकता है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि सारी बात बता दी तो चेला तो हो जाए शक्कर और गुरुजी रह जाए गोल इससे कुछ चीज छिपा करके रख लो नहीं तो ये फिर हमारी सेवा करने के लिए आज तो आ रहा है फिर कल नहीं आएगा फिर कल तो स्वयं सिद्ध बंद करके बैठ जाएगा तो ये करणा और विपुल ये चार दोष जीव में सदा लगे हुए हैं भ्रम प्रमाद विपुल और करणा पाठक परंतु तो प्रमाण जो है वह इन चारों दोषों से सर्वथा रहित मतलब है कि श्री वेद द्वारा प्रतिपादित जो अपूर्व राग मार्ग है जिस राग मार्ग को श्री लोकनाथ गोस्वामी पाद स्थापित कर रहे हैं और कृपा करके श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय को दे रहे हैं अपने दीक्षा गुरु उनके श्री चरणार्ज की वंदना कर रहे हैं कि वे सिद्धांत के सागर हैं सिद्धांत उसे कहेंगे जो वेद द्वारा प्रतिपादित हो वेद द्वारा प्रमाणित हो और तर्क द्वारा भी सिद्ध हो जहां हेतु हितु भाव हेतु के द्वारा धुआं है तो अग्नि भी कही होगी हो इस हेतु हेतु भाव के द्वारा जहां तर्कते प्रतिपाद्य तर्क जहां हेतु तो हेतु तो भाव के द्वारा किसी वस्तु को सिद्ध किया जाए उसका नाम ये है न्याय उस न्याय और तर्क के द्वारा उन जो वस्तु सिद्ध हो और व्य द्वारा प्रमाणित हो उसको कहेंगे सिद्धांत और वो सिद्धांत के सागर हैं श्री लोकनाथ गोस्वामी बोलो लोकनाथ गोस्वामी की जय तो स्वरूप सनातन श्री स्वरूप गोस्वामी परम परम स्वरूप होकर के ही विराजमान अद्भुत स्वरूप होकर के उनका विराजमान वैराग्य और सिद्धांत महाप्रभु ने उनको अधिकृत किया कि कोई भी आए महाप्रभु को कविता सुनाने लग जाए महाप्रभु को कभी पसंद आए कभी नहीं आए कभी सिद्धांत विरुद्ध हो जाए इसलिए पहले ही एक नियम बना लिया कि कोई भी कवि आए पहले स्वरूप दामोदर के पास में जाए अपनी कविता को स्वरूप दामोदर को सुनाए स्वरूप दामोदर यदि उसको यस कर दे। उसको यदि आगे फॉरवर्ड कर दे तब तो वो श्री महाप्रभु को सुनाई जाएगी नहीं तो हर एक सीधा महाप्रभु को अपनी रचना सुनाने लगे वो उचित नहीं है क्योंकि महाप्रभु को अत्यंत अत्यंत उद्वेक प्राप्त हो जाए और महाप्रभु शास्त्रार्थ करें उसका खंडन करें ये युग बीत गया है जब नमाई पंडित थे उसने बहुत शास्त्रार्थ कर लिए उन्होंने बड़े बड़े शास्त्रार्थियों के साथ में तुम्हारी कविता में ये गुण हैं और ये दोष हैं उन गुण दोषों का बहुत विचार कर लिया अब महाप्रभु उस स्तर पर नहीं है कि वे शास्त्रार्थ करके शास्त्र का प्रतिपादन करें उनको जो शक्ति संचार करना था कर दिया श्री रूप सनातन को अब महाप्रभु इस चक्कर में नहीं पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे इसलिए स्वरूप गोस्वामी श्री ललता सखी परम प्रखर होकर के वे उचित रूप से वे इस बात को कह रही हैं और वे जो उचित है उसको कहीं प्रस्तुत करती हैं तभी महाप्रभु उस रचना को सुनते हैं और अपूर् रूप से आनंदित होते हैं तो स्वरूप सनातन गोस्वामी वैराग्य की मूर्ति और भजन पद्धति की मूर्ति श्री बृहदभागवता वह एक तरह से बायोग्राफी स्वयं श्री सनातन गोस्वामी जी की है गोप कुमार के चरित्र के माध्यम से वे अपनी ही साधन पद्धति को कहीं प्रस्तुत कर रहे हैं और वो साधन पद्धति में क्रमिक साधन पद्धति और संध्य मुक्ति संध्य भक्ति और क्रम भक्ति इन दोनों का पादन कर रहे हैं तो भजन पद्धति और वैराग्य इनके प्रतीक होकर के विराजमान हैं श्री सनातन फिर रूप श्री रूप गोस्वामी जी वे रस पद्धति के रागानुगा पद्धि के पद्धति के आद्य आचार्य होकर के विराजमान हैं और रस का विवेचन जैसे श्री रूप गोस्वामी जी ने किया उस रूपानुग होकर के ही उस रस को ठीक प्रकार से निश्चल प्रकार से अविकल प्रभाव से विकल्पता उसमें ना आए इस रूप में उसको प्राप्त किया जा सकता है सभी जो रागानु मार्ग हैं वे कहीं ना कहीं रूप गोस्वामी जी के आधार पर ही आराधना करने वाले हैं इसलिए भले कोई बासल्य भाव से आराधना कर रहा हो चाहे कोई भाव से आराधना कर रहा हो गौड़िया में बहुत सारी संप्रदाय ऐसे हैं जहाँ प्रीति के द्वारा आराधना की जा रही है अनेक जगह कहीं दास भाव भी है दासी भाव तो सर्वत्र है ही परंतु तो श्री रूप मंजरी जी का जो मूल स्वरूप है तो रूप मंजरी अनुगत होना एक अलग बात है और रूप गोस्वामी के अनुगत होकर के राधानकुमार को का पालन करना वे अलग बात है तो रूप गोस्वामी के आचार्य मत को स्वीकार करते हुए रागात्मिकानुसृता इवं रागानुगोचते ब्रिजवासी जनों में जो रागात्मिका भक्ति विराजमान है उनका अनुसरण करने वाले भी रूपानुक्त तो हैं परंतु तो जो रूपानुगा वास्तविक उपासना है वो वास्तविक उपासना रूप मंजरी की उपासना है अर्थात जहां पर श्री भावोल लास के द्वारा प्रिया लाल की सेवा की जा रही है वह रूप गोस्वामी जी का अपना व्यक्तित्व है तो सभी रागानुगा उपासक रूपानु रूप मंजरी अनुगत नहीं है परंतु रूप मंजरी अनुगत जितने भी उपासक हैं सबकी सब के रागानुग है तो हर एक रूपानुग रागानुग है परंतु तो हर एक रागानुग रूपानु नहीं है उनमें भी रूप मंजरी अनुत होकर के शिव महाप्रभु जिस भाव को प्रदान करना चाहते हैं वो अनर्पचरी में जो भक्ति है उस में ही भक्ति के भाव को श्री रूप गोस्वामी रूप मंजरी जी उनके अनुगत होकर के जैसे प्राप्त किया जा सकता है वैसे कोई दूसरा प्रकार प्रकार नहीं है तो श्री रूप स्वरूप सनातन रूप रूप गोस्वामी जी रस सिद्धांत और रस सिद्धांत में भी जो भावोल्लासमय रागवन व भक्ति है उस भावोल्लास में ही रागवन रक्ति का विशेष रूप से दान करने वाले हैं और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी उनका कहना है क्या जो श्री राग मंजरी हो करके श्रीमद् भागवत जो के प्रमाण ममलम उस अमल प्रमाण को प्रस्तुत करने वाले हैं क्योंकि जितना भी शास्त्र निकला है जितना भी शास्त्र है उस सब का उपज उस सबका स्रोत उसकी रिसोर्स श्रीमद् भागवत है काम है कोई भले ये कहता रहे कि भाई हम भागवत इनसे अलग हो करके अपनी रस उपासना प्रस्तुत कर रहे हैं परंतु ऐसा है नहीं निरपेक्ष होकर के देखा जाए तो जितनी भी उपासना पद्धति हैं विसारी के सारी उपासना पद्धति कहीं श्रीमद् भागवत प्रमाण के अनुसार ही प्रमाणित होकर के विराजमान है भागवत को छोड़ करके यदि कोई ये कहे कि निगम निगम आगम आगम कहीं ना सक गुण ग्रंथ तो ये जो बात है ये कही प्रशंसा में कही गई ये बात है परंतु तो तत्वतः छोड़ा जा सकता है वेदों के नात्पर्य रूप में भागवत और श्रीमदभागवत तो प्रमाण मम्मलम अमल प्रमाण होकर के विराजमान उस अमल प्रमाण के जितने भी भाव उनको जैसा श्री श्री घुनाथ भट्ट गोस्वामी ने कृपा करके प्रकट किया यदि रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के प्रवचन माला नहीं होती तो श्रीमद् भागवत के ऊपर जितना भी श्री जीव गोस्वामी का प्रवचन है रूप गोस्वामी जी का जितना भी प्रवचन है वो प्रवचन संभव ही नहीं होता तो जो मूल स्रोत है उस मूल श्रोत का व्याख्यान करने वाले श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामीपाद बोले रघुनाथ भट्ट गोस्वामीपाद की जय तो श्री रघुनाथ भट्ट रघुनाथ भट्ट जो है उनकी और रघुनाथ दास मानसी उपासना के आधार होकर के तो जो प्रमाण तत्व है उस प्रमाण तत्व का विवेचन करने वाले श्री रघुनाथ गोस्वामी जी रघुनाथ भट्ट गोस्वामी सनातन गोस्वामी जी उपासना पद्धति और सिद्धांत बैराग्य सनातन गोस्वामी जी वैराग्य और सिद्धांत उपासना पद्धति श्री रूप गोस्वामी जी रस की पद्धति श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जो प्रमाण श्रोत है उस प्रमाण श्रोत का स्थापन करने वाले और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी वे मानसी सेवा उस मानसी सेवा को कहीं स्थापित करने वाले परम विरक्त होते हुए भी जैसे अष्टकालीन मानसी सेवा की जाएगी उस रस का आस्वादन करने वाले श्री रघुनाथ गोस्वामी विराजमान हुए और श्री जीव गोस्वामी जी श्रीमद् भागवत के साथ साथ प्रमाण श्रीमद् भागवत और उनके साथ साथ श्री सिद्धांत का जो जंगल था उस जंगल से पुष्पों को बीन करके जो कार्य श्री गोपाल भट्टी ने कर दिया था उन पुष्पों को बीन करके उसे एक गुलदस्ते के रूप में प्रस्तुत करना पूर्वापर संबंध के द्वारा कार्यकार के, के साथ में एक क्रमिक रूप में उसको जो प्रस्तुत करने का जो कार्य है वो कृपा करके श्री जी गोस्वामी ने किया श्री बिलास मंदिर जी ने किया और श्रीमद भागवत को प्रमाण ममल कहते हुए वे ये बात स्थापित करते हैं कि श्रीमद भागवत की कर्म संदर्भ की टीका में वैश्विकोषणी की टीका में या बृहद जो सख्त संदर्भ हैं उन शट संदर्भ की टीका में हम श्रीमत भागवत के साथ में जो अन्य पुराणों के वचन दे रहे हैं ये भागवत को प्रमाणित करने के लिए दे रहे हैं बल्कि भागवत के समानांतर ये वचन अन्य पुराणों में भी विराजमान है यह दिखा रहे जो अन्य प्रमाण दिए गए वे भागवत भागवत को प्रमाण की जरूरत नहीं है भागवत स्वतः प्रमाण भागवत कह दिया तो भागवत को शुद्ध करने के लिए किसी दूसरे प्रमाण की जरूरत नहीं है परंतु तो ये दिखाने के लिए कि भागवत में जो कहा जा, जा चुका है उसे ही अन्य पुराण भी उसका गायन करते हैं ये भागवत की व्यापकता दिखाने के लिए हम उन परमाणों को दे रहे हैं तो श्रुति स्मृति वेद पुराण इनके जो प्रमाण टीका में श्री जी गोस्वामी जी ने दिए भागवत संदर्भों में सठ संदर्भों ने दिए वे भागवत को प्रमाणित करने के लिए नहीं है बल्कि भागवत का विस्तार सर्वत्र है संपूर्ण शास्त्र भागवत से अनुशासित है यह दिखाने के लिए उन परमाणु को दिया जा रहा है तो श्री रघुनाथ भट्ट दोनों भट्ट श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और श्रीमद गोपाल भट्ट गोस्वामी लोकनाथ सिद्धांत सागर और श्री लोकनाथ तो सिद्धांत के सागर होकर के विराजमान हैं। शून्यताम से सब कथा व्यथा हाय। यदि इन महापुरुषों के मुख से सुनताम सब कथा यदि उन कथाओं को श्रवण करने का मेरा जन्म यदि उस समय हुआ होता जब पृथ्वी मंडल के ऊपर ये षण गोस्वामी विराजमान थे उस समय सुनता सब कथा उनके मुख से कथा सुनता तो क्या आनंद आता कथा कोई है गोपाल भट्ट गोस्मी तो इनके परंपरा में परम गुरु होकर के विराजमान गोपाल गु। भट्ट जी से गोपाल भट्ट जी विशेष रूप से जीवन पद्धति जो आचार पद्धति है आचार पद्धति और सिद्धांत इन दोनों को प्रतिपादित करने के लिए एक और आचार पद्धति बहुत अच्छा प्रश्न है कि सद गोस्वामी गोपाल भट्ट जी का वैशिष्ट क्या है मैंने और सब तो वैशिष्ट वर्णन कर दिया कि साधन पद्धति और वैराग्य इनकी शिक्षा विशेष रूप से सनातन रस की शिक्षा श्री रूप जो प्रमाण शास्त्र है श्रीमद् भागवत उसका व्याख्यान श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जो मानसी सेवा है उस मानसी सेवा और अस्पति पर विशेष रूप से स्थापन श्री रघुनाथ दास गोस्वामी सिद्धांत का क्रमिक विवेचन तर्क पूर्वक सिद्धांत की स्थापना जो सिद्धांत श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने पहले एकत्रित करके रख दिए उनकी पुनः उनको क्रमिक रूप में एक गुलदस्ते के रूप में उनको सजा करके प्रस्तुत करने का जो संयोजन करने का जो कार्य है वह संयोजन भी बहुत बड़ी वस्तु है कोई भी कृति किसी लेखक की अपनी नहीं होती है मूल कृति तो भेद है परंतु उनके रस को प्राप्त करने वर्ग के लिए कोई विशेष मधुक चाहिए जैसे शहर वह भोरे का उत्पाद नहीं है शहद फूल का उत्पाद है मकरंद जो है वह पुष्प का उत्पाद है परंतु तो मकरंद को यदि कोई ये चाहे कि मैं इंजेक्शन डाल करके फूल से शहद को निकालूं तो नहीं निकाल सकता है उसके लिए किसी भ्रमर की आवश्यकता है वह भ्रमर के माध्यम से उस रस को ग्रहण किया जाएगा तो सिद्धांत तो शास्त्रीय है परंतु तो जंगल के समान में है अब जंगल में से किसी फूल को बीन करके कौन से फूल का घेरा कौन सा होगा और उसे एक गुलदस्ते के रूप में एक बुफे के रूप में कहीं प्रस्तुत कर लेना यह किसी कलाकार का काम तो का तो है तो जी वो समझिएगा अपना महत्व है परंतु फूल चुन करके लाना ये कोई कम काम नहीं है सबसे ज्यादा मेहनत का काम तो वो है सजा देना प्रस्तुति कर एक अलग चीज है परंतु सारे सिद्धांतों के तत्वों को उन वाक्यों को कहीं से संकलित करना ये श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी का काम है तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का एक बहुत बड़ा काम है कि सिद्धांत सामग्री को उन्होंने उपस्थित किया और उनके विभिन्न जो सूत्र हैं उन सूत्रों को उनके विषयों को उन्होंने लिया विषयों का विभाजन कर दिया परंतु उन विषयों को सजाकर के प्रस्तुत करना यह श्री जी भूषण जी का काम था। बहुत बड़ा काम है तो सुनताम सर्वकथा घुचित मनोर व्यथा यदि मैं उस समय जन्म लेता तो इन सारी कथाओं को सुनता और मन की जितनी भी व्यथाएं हैं वे सब दूर हो जाते परंतु हाय श्रीमद महाप्रभु का इन आचार्य गणों का साक्षात दर्शन करने का मुझे अवसर नहीं मिला साक्षात दर्शन की अपनी महिमा है व्यक्ति ने वीडियो में देश विदेश सारी वस्तुएं जितने भी जो टूर के पॉइंट्स हैं उनको देखा हुआ है जो सारे चीजें वीडियो में उपलब्ध हैं परंतु जब तक साक्षात नहीं देखता है तब तक व्यक्ति को चैन नहीं पड़ता है इसीलिए नदी नाले समुद्र पार करके उधार लेकर के भी वह टूर के लिए निकलता है और जब आंखों से देखता है तब चैन पड़ता है तो यहां पर ये यह कह रहे हैं कि यद्यपि इन आचार्यों के सारे ग्रंथ इस समय उपलब्ध हैं उनको देखा है परंतु उस समय यदि होता साक्षात दर्शन करता तब जाने क्या आनंद होता तो जो प्रत्यक्षीकरण है साक्षात है उसके दर्शन की अपनी विशेषता है यद्यपि वो सिद्धांत सर्वत्र विद्यमान है इसलिए एक पुरानी कहावत है कि मैप्स आर नॉट टेरिटरीज जो नक्शे हैं वे राज्य सीमा नहीं होते राज्य सीमा अलग है नक्शे अलग है नक्शे रोद हो सकते हैं परंतु जब तक टेरिटरी के ऊपर यहां हमारा वास्तविक अधिकार है ये जब तक नहीं होता है तब तक राज्य की सीमा सुस्थिर नहीं होती है इसलिए कह रहे हैं कि हाय उस समय यदि होता तो श्री रूप गोस्वामी का इन आचार्यों का मैं दर्शन करता मैंने उनका दर्शन नहीं किया और ये सब आचार्य श्री नवोत्तम ठाकुर महाशय का विशेष रूप से खेत उत्सव का जो समय है वो विक्रम संबत में 1540, 1640 और श्रीमंत महाप्रभु 1580 विक्रम संबत में अंतर्धान हो गए उन्यासी में अंतर्धान हो गए तो करीब करीब 50 वर्ष बाद श्री नवोत्तम ठाकुर महाशय यह लिख रहे थे महाप्रभु के अंतर्धान होने के बाद और करीब करीब तीस वर्ष अंतर्धान रूप सनातन इन सबके तीस वर्ष अंतर्धान होने के बाद में श्री गौतम ठाकुर ये लिख रहे हैं विशेष रूप से तो वही कह रहे हैं कि क्योंकि श्री रूप सनातन सोलह सो बीस में ये महाप्रभु के अंतर्धान होने के बाद में 1625 सो तक जितना भी महाप्रभु का एक बार पड़कर था वो सब फिर अंतर्धान होगी तो सो 1640 सो और 1620 सो बीस बीस वर्ष का अंतराल उसके बाद में कह रहे हैं कि हाय उनके चरित्र को तो सुना परंतु तो उनका दर्शन नहीं किया हाय जखन गौर नित्यानंद अद्वैतादे भक्त बृंद जिस समय पृथ्वी मंडल के ऊपर गौर नित्यानंद विराजमान थे गौर का कहना क्या जहा अंत कृष्ण भये गौरव होकर के विराजमान और श्री नित्यानंद वे तो अपूर्व रूप से होकर के विराजमान कृपा मूर्ति होकर के विराजमान यदि कोई श्री नित्यानंद की अवहेलना करके और श्री गौर की आवाधना करना चाहे तो वो अर्ध कटिंग न्याय से वह पूरी उपासना करने वाला नहीं है नहीं है इसलिए बिना नित्यानंद की कृपा के गौर की कृपा नहीं मिल सकती और जब तक गौर की कृपा नहीं मिले तब तक श्री राधा कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ माधुर्य का कहीं दर्शन नहीं किया जा सकता तो नित्यानंद की कृपा के द्वारा गौर कृपा और गौर कृपा के द्वारा फिर श्री नकुंज के वास्तविक रहस्य को कोई जान सकता है इसलिए जखन गौर नित्यानंद अद्वैत आदि भक्त बृंद श्री अद्वैत आदि भक्त बृंद जब विराजमान थे श्री अद्वैताचार्य महाविष्णु अवतार होकर के श्री महाप्रभु का आविर्भाव करने वाले होकर के विराजमान वे महाभक्त बृंद जिस समय बिराजमान थे नदिया नगरे अवतार नदिया नगर में जब उनका अवतार था ये नदिया श्री वृंदावन ही है नवद्वीप वृंदावन केवल दो नाम है त्व तो एक होकर के बिरा जैसे श्री कृष्ण जहां जाते हैं धाम तत्व तो पहले जाता है यदि कोई विदेश में भी बॉस्टन इंग्लैंड में भी कहीं कोई मंदिर की रचना करे तो वृंदावन तत्व तो पहले जाएगा तब श्री ठाकुर जी पढ़ा देंगे धाम के बिना ठाकुर जी पदार्थ नहीं है ये एक सामान्य सिद्धांत है वैभव रूप में पहले धाम जाएगा धाम में ही ठाकुर जी जाएंगे तो श्री महाप्रभु यदि नदिया में अवतार ग्रहण कर रहे हैं तो श्री वृंदावन तत्त्व भी वहां पर सज रूप में विराजमान है वृंदावन तत्त्व वहां पर नहीं है ऐसा नहीं है तो उस समय नदिया नगोरे अवतार श्री नदिया नगर में जो अवतार है वो नदिया नगर में श्री गौरव हरि का अवतार हुआ और नदिया नवद्वीप वह स्वयं श्रीमद वृंदावन स्वरूप होकर के ही विराजमान है वृंदावन और नवद्वीप इन दो में अंतर नहीं है दोनों एक स्वरूप होकर के विराजमान अनेक अनेक बार जो रसिक जन हैं, उनकी यह प्रवृत्ति रही के जन्म भर रहे वृंदावन और अंत के समय अभिलाष उत्पन्न हुई कि नवदीप जाए किसी ने पूछा भाई जन्म भर तो वृंदावन ने भजन किया अब अंत समय में नवदीप क्यों जा रहे हो तो उनका उत्तर था कि वृंदावन में पात्र अपात्र योग्यता अयोग्यता का विचार है परंतु श्री नवदीप में योग्यता अयोग्यता का भी विचार नहीं है वृंदावन में जो अधिकारी है का भक्ति योगम जो अधिकारी है उसको रस की प्राप्ति होगी परंतु नवद्वीप वो वो स्थान है जहां पर के पात्र पात्र विचार करते स्वं परम विक्षते पात्र पात्र का विचार नहीं है इसलिए श्री जगन्नाथ बाबाजी महाराज और अनेक अनेक महापुरुष जन्म भर रहे और अंत में श्री नवद्वीप जा रहे हैं ये विचार करके कि यहां अपराध का विचार है नवद्वीप में वो जिस स्थान है जहां अपराध का विचार नहीं है तो नवद्वीप धाम की जय इसलिए और बृंदानंद नवद्वीप में कोई अंतर है नहीं पर वहां पर अपराध का विचार नहीं है यहां पर अपराध का विचार हो सकता है इस धाम में इसलिए नवद्वीप धाम का भक्तगण विशेष रूप से आश्रय ग्रहण करते हैं तो नदिया नगरे है अवतार नदिया नगर में जिनका अवतार हुआ श्रीमन महाप्रभु तखन न मेरा जन्म नहीं हुआ जिससे कि मैं साक्षात श्रीमन महाप्रभु श्री सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी स्वरूप दामोदर इन सबका दर्शन कर सकता तो तखन न हिंद जन्म एवा कर्म हाय शरीर को धोने से अब क्या लाभ मिलेगा हांद महाप्रभु का दर्शन नहीं हुआ ये दर्शन की अत्यंत अत्यंत उत्कंठा था। श्री नरोारण कर रहे हैं और धारण करते हुए कह रहे हैं कि हा जब महाप्रभु के अवतार का समय था उस समय मेरा जन्म नहीं हुआ उस समय साक्षात दर्शन करता और साक्षात दर्शन करने पर जो सुख है वह सुख कहीं दूसरी जगह प्राप्त नहीं हो सकता है मिछा मात्र बहे फरे भा आज मैं मिथ्या ही व्यर्थ ही इस भार को ढो रहा हूं ये शरीर भार रूप हो रहा है इसको व्यर्थ ही ढो रहा हूं इस शरीर को पाकर खे यदि भगवत सेवा न मिले तो ये शरीर किस काम का है हरदास आदि बोले श्री प्रभु ने से जीव को से करने के लिए उस जीव को सुविधा प्रदान करने के लिए शरीर प्रदान किया ही जीव दो प्रकार के थे कुछ जीव थे जो नित्य भगवत उन्मुख हैं श्री गरुण विश्वसेन चंड प्रचंड कुमुद कुंभेक्षण ये जो भगवान के पार्षद ये नित्य कृष्ण उन्मुख है जिन्होंने कभी माया का दर्शन नहीं किया और सदा ही कृष्ण की सेवा प्राप्त रही स्वरूप जो का जिसका जो स्वरूप है उसके साथ में भगवान छेड़खानी नहीं करते जो ओरिजिनल प्रॉपर्टी है उसके साथ में छेड़खानी नहीं करते हैं दूसरे जीव हैं हम सभी केनाद अविद्या उन्मुख थे। इनको अपने स्वरूप का भी पूरा ज्ञान नहीं था शुशुक्ति में सचित आनंद तो है पूर्व काल में सचित आनंद इसका कहीं आभा तो है जागने पर उसका अनुसंधान भी है कि सुगम न किंचित अवे परंतु अपने स्वच्छदानंद रूप का पूर्णतः शिवशुक्ति में भी आस्वादन नहीं है तमोगुण की इतनी अधिकता थी शिवशुक्ति के समय कि जीव को अपने स्वस्वरूप का भी किंचित आभास तो था परंतु पूर्ण आभास नहीं था ऐसी स्थिति में जब अपना ही स्वरूप पता नहीं है तो भगवत स्वरूप का ज्ञान तो उसे कहां से होगा ये जीव अकर्तार्थ था न उसे अपने स्वरूप का ज्ञान है भगवत सेवा अभी उसे मिली नहीं है श्री गरुण विश्वसेन चंड प्रचंड कुमेक्षण नंद सुनंद इत्यादि जो हैं, वे जो नित्य शुद्ध भगवान के पार्श्व हैं उनको तो सना कृष्ण उन्ता प्राप्त थी परतु तो हम सभी के जीवों को वह उन्मुखता प्राप्त नहीं थी हम अनाव ही अज्ञान से मोहित थे अविद्या मोहित थे और हम कहीं न कहीं भगवत सेवा से बहिर्मुख थे ऐसी स्थिति में अकृतार्थ जीव को कृतार्थ करने के लिए ठाकुर ने हमको माया देवी के गोद में सौंपा कि माया देवी के द्वारा इसको शरीर की प्राप्ति होगी साधन की प्राप्ति होगी और साधन के द्वारा ये फिर अपने जीवन का कल्याण कर सकेगा माया देवी को जैसे ही जीवन की प्राप्ति हुई अब माया का भी अपना एक नेचुरल स्वभाव है उसकी अपनी एक प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी के साथ में भगवान छेड़खानी नहीं करेंगे वो प्रॉपर्टी है माया की वह आवरण और विक्षेप शक्ति से युक्त है जीव के साथ में जैसे ही आएगी जीव उसकी गोदी में जैसे ही आया माया शक्ति ने एक काम किया जीव के किंचित जो सचित आनंद रूप का उसको अनुभूति थी उस अनुभूति को भी भुलाया आवरण किया और दूसरा काम यह किया माया ने कि उसने मैं देह हूं मैं मन हूं यह अध्यास विक्षेप उत्पन्न कर दिया आवरण और विक्षेप ये माया की दो शक्ति हैं। जैसे एक जादूगर अपने हाथ में लोहे का काड़ा पहने हुए है उसको उठाता है और मजमा इकट्ठा करके दिखाता है क्या है जी सब कहेंगे लोहे का कड़ा बोले तुम देखो तुम देखो तुम देखो सब लोग कह रहे हैं लोहे का कड़ा है फिर वो जादूगर क्या करता है अपने हाथ में उस कड़े को लेता है और कुछ मंत्र पढ़ता है छू मंतर काली का जंतर और उसने उस कड़े को आकाश में उछाला और तप देसी उसकी हथेली के ऊपर एक हुआ बड़ा सोने का सिक्का नाचता हुआ खड़ा हो जाता है अब जादूगर ने दो काम किए एक काम तो उसने ये किया कि लोहे के कड़े के रूप को छपाया इसी का नाम है आवरण शक्ति माया की और दूसरा काम उसने ये किया कि उसने उस लोहे के कड़े में सोने के सिक्के का भ्रम पैदा कर दिया इसी का नाम है विक्षित तो माया का एक स्वभाव है कि वह जीव के संपर्क में जैसे ही आती है अपनी आवरण शक्ति से जीव के सच्चानंद रूप का आवरण करती है और मैं देह हूं मैं मन हूं इस अभिमान को उत्पन्न कर देती है और इस अभिमान को उत्पन्न करके उसे किंचित जो स्वतंत्रता दी है ठाकुर इतने कृपालू वे माया से ये नहीं कहेंगे ए माया तू जीव को मोहित करना बंद कर दे जीव से भी ये नहीं कहेंगे के जीव तू मोहित होना छोड़ दे ऐसा नहीं कहेंगे जीव का जो अणुस्वरूप है उसको बनाए रखेंगे परंतु तो जीव का कल्याण करने के लिए भगवान उस समय श्रीमद भागवत वेद शास्त्र संतगण इनको जीव का कल्याण करने के लिए पृथ्वी के ऊपर भेज देंगे और इन वेद के द्वारा कर्म ज्ञान और भक्ति इन तीनों मार्गों को भी स्थापित कर देंगे अब जीव को जो किंचित स्वतंत्रता दी गई है लिमिटेड फ्रीडम उसका यदि वो दुरुपयोग करता है और दुरुपयोग करके इन साधनों का कर्म ज्ञान भक्ति इन कल्याण के साधनों को नापना करके यदि वह पाप मार्ग की ओर उन्मुख होता है तो मरेगा उसको दंड मिलेगा और वो माया बंधन में फंस रहा है परंतु भ्रमित भ्रमित कौन भाग्यवान जीव कोई कोई भाग्यवान जीव गुरु वैष्णव कृपा के पाए भक्ति लता बीज वह गुरु वैष्णव की कृपा से भक्ति लता के बीज को प्राप्त करता है और यदि श्री गुरुदेव उस बीज का उसके हृदय में बपन करते हैं और वह साधन भक्ति के द्वारा उसको जब सींचता है श्रवण कीर्तन क्लेशग्नि और शुभधा साधन भक्ति के रूप में और उन क्लेशज्ञ और शुभधा दो भक्ति के रूप में वे ही भक्ति कहीं बढ़कर के भाव भक्ति और भाव भक्ति ही प्रेमा भक्ति बनकर के चरणों का आलिंगन करते हुए विराजमान होती है तो प्रभु की अपूर्व कृपा थी यदि भगवान के द्वारा उपलब्ध कराई गई अकृतार्थ जीव को कृतार्थ करने के लिए दिए गए देह का वह सदुपयोग नहीं करता है देह प्राप्त करने पर भी जो गुरु वैष्णव भागवत हैं उनका सेवन नहीं करता है तो यो उसकी गलती है यदि यदि इनका सेवन नहीं कर रहा है सनमार्ग का सेवन नहीं कर रहा है तो श्री ठाकुर महाशय कह रहे हैं कि भार भार मैं ही इस भार को नरोता हुआ डोल रहा हूं हरदास आदि बोले महोत्सव आदि करे आह वो अवसर क्या आनंद का रहा होगा जबकि श्री हरदास आदि को खट्टा करके श्रीमंद महाप्रभु महोत्सव आदि महा, महा उत्सव करते हुए विराजमान हो जब नवदीप लीला में थे उस समय भी श्री हरदास ठाकुर उनके द्वारा करते हुए विराजमान और श्री नवदीप में भी श्री नीलाचल में भी, भी वहां पर भी श्री हरिदास इख्यादि इनको संग में लेकर के वे महा उत्सव पर रहे और विशेष रूप से श्री हरिदास का उत्सव तो महामहोत्सव तो हरदास ठाकुर का उत्सव तो श्रीमत महाप्रभु स्वयं उनके श्री अंग को हाथ में लेकर के नाच रहे हैं और अपने हाथ से उनको समाधि प्रदान कर रहे हैं समुद्र के किनारे तो हरदास आदि बोले हरदास आदि को संग में लेकर के महा उत्सव आदि करे नो से सुख विलास हाय उस सुख विलास का मैंने दर्शन नहीं किया हाय अब भारत को लिए हूं कि मोर दुख कि मोर दुखेर कथा जन्म गौड़ाइन ब्रथा हाय मेरे दुख की कथा क्या है मैंने अपने जन्म को व्यर्थ ही बिता दिया बिता दिया धिक्घिग नरोत्तम दास नरोत्तम दास अपने आप को धिक्कार दे रहे हैं ये विनम्रता में कहे गए वचन है परंतु तो तत्वत वे परम परम बंदनीय है जिसके हृदय में ऐसा सद्भाव विराजमान है वह परम परम बंदनीय होकर के ही विराजमान श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय तो एक आदर्श हो करके रहे एक मानक हो करके रहे जिनके आदर्श को कोई कोई ही अपना सकता है इतना दुर्लभ उनका जो त्याग उनका दुर्लभ परंतु तो उसकी एक छींटा भी यदि साधक के ऊपर पड़ जाए तो वह कृतकृत होकर के विराजमान हो श्री लोकनाथ गोस्वामी पाद के धियो धियो के इस अवसर पर कल धियोध है उनका दियो दियो का मतलब मृदन में जब बजे ना तो उसमें से आवाज आती है दियो, दियो, दियो, दियो। तो वो ही दियो दियो है उत्सव की समाप्ति पर जो कीर्तन वो कीर्तन ही फिर दियोधियों के रूप में प्रसिद्ध हो हर जगह तो श्री लोकनाथ गोस्वामी पाद करके जैसे श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय के ऊपर उन्होंने अपूर्व कृपा की ऐसे हम दीन हीनों के ऊपर भी श्री लोकनाथ गोस्वामी पाद कृपा करें और कृपा करके श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद की जो अविकल शास्त्रीय परंपरा आई महाप्रभु की एक बहुत बड़ी विशेषता रही कि महाप्रभु ने अपने परकर को उस पर एकत्रित किया जो अपने युग के कोई महान हस्ताक्षर है लिजेंड रहे एक से एक व्यक्ति षड गोस्वामियों में एक एक, एक गोस्वामी रत्न है अपने युग का एक अद्भुत झंडाधारी है श्री भट्टाचार्य जैसा नहीं एक, जिसके न्याय शास्त्र में जिनकी इतिहास में इतिहासपुर शलाका पुरुष रहे तो ऐसे शलाका पुरुषों को श्रीमद महाप्रभु ने अपने किया ये महाप्रभु का अनुर मिलेगा कि उस युग का सर्वश्रेष्ठ इंटेलिजेंसिया सर्वश्रेष्ठ बौद्धिक वर्ग श्रीमद महाप्रभु के साथ में जोड़ा और श्री महाप्रभु के कृपा को प्राप्त करके उसने अपनी बुद्धि और अपने क्षमताओं का सुंदरतम ऐसा परिवेशन किया जिनको प्राप्त करके पूरा युग धन्य धन्य हो गया श्री महाप्रभु के श्री चरणार्दी में कूटकुट बंधन और इसी परंपरा में आचरण करके जिस वैराग्य को और जिस भाव को श्री लोकनाथ गोस्वामीपाद प्रकट कर रहे हैं उन लोगों लोकनाथ गोस्वामीपाद के श्री चरणार्दी में कूटकुट बंधन जिनके शिष्य रूप में श्री नरोतन ठाकुर महाशय रागान भक्ति के एक आदर्श पुरुष होकर के विराजमान और वे अनुकार होकर के विराजमान हुए रागानु का भक्ति मार्ग अनुकरण का मार्ग है और अनुकरण में कोई चाहिए जिसका इमिटेशन किया जाए इमिटेटेड कोई चाहिए जो इमिटेटर है उनका अनुकरण करने वाला है तो श्री लोकनाथ गोस्वामी और श्री ठाकुर महाशय ये एक शलाका पुरुष रहे हैं और इन शलाका पुरुष ने जैसे भजन करके दिखाया जो भाव मार्ग उनको प्रकट किया और विशेष रूप से आगे की जो प्रार्थना हैं उन प्रार्थना में श्री प्रियालाल की जिन लीलाओं का किम और कदा के रूप में वे आस्वादन करते हुए विराजमान हैं वह हम लोगों को एक मार्ग प्रदर्शित करने का वह है <laughs> उनकी अपने आप में एक ज्योति स्तंभ होकर विराजमान श्री लोकनाथ गोस्वामीपात के श्री चरणारूप में कूटकुट बंधन ये सौभाग्य यहाँ श्री देशवर्य श्री श्री गोस्वामी की कृपा से हम लोगों को प्रतिवर्ष प्राप्त होता है और ये सेवा का अवसर कृपा करके प्रदान करते हैं उनके श्री चरण आदि में सब वैष्णव गुरुओं के श्री चरणादि में बंदन जो त्रुटि त्रुटि बनी बनी हो हो विषय है जो बनी हो, और असंगति त्रुटिंग हुई हो उन सब को सब संतगण कृपा करेंगे सुधार देंगे बोलो शिवृंदावन बेहरी लाल की जय <laughs> और आज तक तो <laughs> अच्छी बात है मैं तो आज ही समापन कर रहा सात आठ नौ की बात तो। कल्ण भी आदि जय अच्छी बात है तो कल भी कल भी यहाँ पर है वही छवि छवि पर तो आज तो काफी देर हो गई वो वर्षा का व्यवधान हो तो गया परंतु आप लोग ट्र पाकर गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रम हरि गोविंद जय जय राधा राधारमण जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे मंग जय जय राधे राधे कृष्ण कल्याण केशव जी कल्याणी कल्याण मदन मोहन श्री चंद मदन भैया ना बंद के जा चतुर्भोज चक्रपाल देव की आनंद देव चतुर्भोज चक्रपाल देव की आनंद दे। नंद को नंद में असुर जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राजपति ब्रज राय संतन के सारे काय ब्रजपति ब्रज के सारे राधे भे काोजो राय संतन सना सुहाय